श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरपन 22 सितंबर अठारह अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में बालक का विश्वास अछूत जाति और शंकराचार्य साधु का हृदय श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं दिन के तीसरे पहर का समय है राखाल अधर मास्टर ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री राम कृष्ण प्यार करते थे वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में टेंडेंट थे पेंशन लेने के बाद वे दान ध्यान धर्म कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे उस उपलक्ष में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं उस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुनस् पुरस्चरण करने की इच्छा थी आज शनिवार 22 सितंबर 1883 सौ ईस्वी है श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो बालक ने पत्र भेजा था ईशान हंसकर एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है इसलिए उससे उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया पता लिखा था स्वर्ग सभी हंसे श्री राम हंसते हुए देखा इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए तब होता है ईशान के प्रति और वह कर्म की कहानी सुनाओ तो ईशान भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों की का त्याग हो जाता है गंगा के तट पर सभी संधोपासना कर रहे हैं एक व्यक्ति नहीं कर रहा है उससे पूछने पर उसने कहा मुझे अशोच हुआ है संधुपासना करने की मनाही है मृताशौच तथा जन्माशौ दोनों ही हुए हैं अविद्यारूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्माराम का जन्म हुआ है मृता मोह मोहमयी माता जाोधमय सुत सूतकद्वय संप्राप्त कथम संध्या मे हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति नास्तमेती नचुदेती ना कथम संध्या उपासन है मैत्री उपनिषद श्री रामकृष्ण अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता ईशान वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे उस समय कुत्ते पालने वाले एक चांडाल को सामने बिल्कुल पास ही, ही देखकर बोले यह क्या तूने मुझे छू लिया चांडाल बोला महाराज तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ आत्मा सभी के अंतर्यामी और निलिप्त है शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब क्या इन दोनों में भेद है श्री रामकृष्ण हंसकर और वह समन्वय की कथा कैसी है सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ईशान हस्कर हरी और हर में एक ही धातु ही है केवल प्रत्यय का भेद है जो हरी है वही हर हैं विश्वास भर रहना चाहिए श्री रामकृष्ण हस्कर अच्छा वह कहानी साधु का हृदय सबसे बड़ा है ईशान हस्कर सबसे बड़ी है पृथ्वी उससे बड़ा है समुद्र उससे बड़ा है आकाश परंतु भगवान विष्णु ने एक पर से स्वर्ग मर्च पाताल त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था पर उस विष्णु का पथ साधु के हृदय में है इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं